श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गदाधर की किशोर अवस्था रामकुमार जी की सांसारिक स्थिति में परिवर्तन साथ ही श्री राम जी के मझले भाई रामेश्वर जी कृतविद्य होते हुए भी अर्थोपार्जन में विशेष दक्ष नहीं हुए इसलिए परिवार की संख्या वृद्धि के साथ ही साथ आय कम हो जाने के कारण घर की आर्थिक व्यवस्था पहले जैसी नहीं रही इसलिए श्री राम कुमार जी चिंतित होकर नाना प्रकार के प्रयत्न करते हुए भी घरेलू कठिनाइयों का प्रतिकार करने में समर्थ न हुए मानो उन प्रयत्नों के विरुद्ध खड़े होकर किसी ने उनको सफल होने से रोक दिया हो इस प्रकार एक के बाद दूसरी चिंता ने उपस्थित होकर राम कुमार जी के जीवन को विवश कर डाला क्रमशः दिन पक्ष मास व्यतीत हुए पत्नी के प्रसव काल को समीप देखकर वे अपने पूर्वोक्त दर्शन की बात को स्मरण कर अत्यधिक विषादमग्न होने लगे धीरे धीरे वह समय आउपस्थित हुआ तथा श्री राम कुमार जी की सहधर्मणि सन अट्ठारह के किसी समय एक परम सुंदर पुत्र को प्रसव करने के पश्चात उसके मुखमंडल को निरीक्षण करती हुई प्रसूति का गृह में ही स्वर्गधाम से धारी उस घटना से रामकुमार जी की छोटी सी कुटीर में पुनः गहरा शोक छा गया